ओम सहना वहनौन सह वीर कर्वा वह तेजस्वीतमस्त मेषा वह ओ शाम शाम तेह शाम की 40वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है कल हम 36वां सूत्र देख रहे थे तो गुरु जी छत्तीसवी सूत्र में मुझे एक पूछना है कह रहा हृदय में धारण करते हुए साधक के द्वारा जो बुद्धि संविधान जो ज्ञान उत्पन्न होता है कह रहा है बुद्धि सत्व तो भास्वरम आकाश कल्पम एक तो कह रहा है ये प्रकाश ये जो है ये ज्ञान ज्ञानात्मक प्रकाश है, ये जान, है, है। फिर ये सूर्य का प्रकाश का उप, जो है उपमा दे रहा है लगता है ऐसा ये स्वयं इनके वाक्य हैं आगे देखेंगे शब्द आ रहे हैं है कि सूर्य इंदु ग्रह मणि प्रभा हाँ हा। अब ये जितने भी इन्होंने द्रव्य गिनाए हैं ये सब प्रकाश युक्त मणि तक रहेंगे हम सूर्य इंदु ग्रह मणि चार हैं ये प्रभा तो उनका गुण हो गया वो प्रकाश इसको बोलते हैं तो ज्ञान के प्रकाश को भी ज्ञान को भी हम प्रकाश शब्द से व्यवहार में लेते हैं कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है तो इसका अर्थ ज्ञान स्वरूप ही होगा लेकिन बहुत से लोग उसको प्रकाश स्वरूप ही मान लेते हैं अर्थात वो प्रकाश जैसे वो मैंने बताया था कल मैंने हाँ। के आदित्य वर्णम तम सर का प्रमाण देते हुए कि सूर्य भी वो परमात्मा भी ऐसा ही है और उसमें फिर वो नेत्रों को बंद करवा करके और दबा करके ऐसे करके और वो दिखाते हैं कि देखो हम तुम्हें तो अभी परमात्मा दिखाते हैं लेकिन यहाँ इनका वो तात्पर्य नहीं है क्योंकि यहाँ बुद्धि संवित संवित शब्द आ गया अब संविद शब्द स्वयं बता रहा है कि स्थिति क्या बन रही है इस समय हो क्या रहा है क्योंकि सम्यक वेदनम संविद विध ये विध से ही है संविद और ये भाव में करेंगे हम कुए प्रत्यय प्रत्यय भाव में भी होता है और वहां स्त्रीलिंग में ये शब्द बनेगा तो बुद्धि का ज्ञान और ठीक ऐसा ही सूत्र आगे तीसरे पाद में मैंने बताया था कि हृदय चित्त संवित सूत्र ही है ये योग दर्शन का हृदय चित्त संवित तो चित्त संवित वहां है यहाँ बुद्धि संवित है बुद्धि और चित्त ये एक ही है तो यहाँ बुद्धि संवित का अर्थ हुआ कि बुद्धि का चित्त का ज्ञान होना अब ज्ञान जब हो रहा है तो उस समय साधक को लग कैसा रहा है तो उसमें आगे बताया कि भास्वरम एकदम प्रकाश से युक्त प्रकाश से यहाँ पर तात्पर्य वही होगा कौमल है बुद्धि हाँ, सत्वम हाँ, ही इसका स्वरूप बता रहे हैं ये कि बुद्धि सत्वम ही भास्वरम आकाशकल्पम और बुद्धि सत्व स्वयं जो इसकी रचना बताई है शास्त्रकारों ने इन्होंने भी पतंजलि ने भी तो पीछे आ चुका है कि प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम ये तो इसका वास्तविक स्वरूप हो गया ये प्रख्या रूप है यह चित्त सत्व प्रख्या रूप कहने से यह अर्थ नहीं लेना है कि प्रख्या ही प्रख्या है क्योंकि बिना त्रिगुण के कोई पदार्थ नहीं बनता त्रिगुण तो हैं, तीनों गुण तो हैं, परंतु आधिक इसमें सत्व का है और सत्व प्रकाशशील कहा गया है तो चित्त की संरचना में सत्व अधिक है तो अधिक होने के कारण से यहां इसको उसी नाम से कह दिया गया मुख्य नाम से सत्य द्रव्य नहीं द्रव्य तो कहते हैं सत्व के लिए द्रव्य तो है ही वो द्रव्य शब्द से यह अर्थ नहीं निकल रहा है कि ये प्रख्या रूप है द्रव्य तो सत्व है ही क्योंकि जितने भी पदार्थ त्रिगुणों से बनेंगे वो सब द्रव्य ही होंगे प्रकृति स्वयं द्रव्य है जिसमें गुण होते हैं वो द्रव्य है द्रव्य की परिभाषा और सत्व शब्द अकेले भी द्रव्य के लिए आता है केवल सत्व शब्द का प्रयोग भी द्रव्य के लिए होता है तो यहां जो चित्त की संरचना है उसमें सत्व की प्रधानता है और प्रधानता के साथ ही हम शब्द का व्यवहार करने लगते हैं जैसे हमारे प्राण है शरीर में तो वैसे कितने हैं ये पांच, पांच। प्राण अपान समान उदान कह गए पांच प्राण हैं लेकिन इन पांचों में एक प्राण शब्द भी तो आ गया और हमने कहा क्या था कि प्राण पांच होते तो तो वो तो नाम कुछ और बोलना चाहिए था लेकिन प्रधानता प्राण की ही है उसी के अवंतर भाग इस प्रकार से हो गए यहाँ पर प्राण की बाकी प्राणी चाराण तो मुख्य हो गया बाकी हाँ उसी की शाखाएं हो गई जैसे क्लेश कितने कौन कौन से द्राग्देश्ट। द्राग्देश्ट। और इन सारों को एक साथ बोले तो कैसे बोलेंगे अविद्या है ये और स्वयं अविद्या उसके अंदर अंतर्गत एक और आ रहा है पांच की गिनती में अविद्या शब्द भी तो आ गया और पांचों को भी अविद्या कह दिया उसी को भी कह दिया क्योंकि और मिथ्या जन्म जो कहा है वो विपर्य में क्या राग और देश नहीं आएगा क्या अस्मिता नहीं नहीं आएगा सभी आएंगे तो ऐसे ही प्रख्या रूपम ही चित्त सत्व वही यहां कह दिया है कि बुद्धि सत्व ही भास्वरम भास्वर क्यों है क्योंकि प्रख्या स्वरूप है वो अब क्योंकि यहां पर धारणा की जा रही है चित्त को धारण किया जा रहा है अपने में ही यानी चित्त का आलंबन चित्त का आलंबन यह ठीक है कि हृदय पुंडरीक में उसको धारण किया है हृदय पुंडरिक तो उसका एक स्थान हो गया देशबंध बंधस चित्त धारणा देश, देश हो गया हृदय पुंडरीक उसका स्थान हो गया जैसे कोई व्यक्ति किसी आसन पर बैठ करके अब उसने अपना चिंतन प्रारंभ किया अन्य कार्य प्रारंभ किया भोजन करना प्रारंभ किया पढ़ना प्रारंभ किया लेकिन आधार एक मिला आसन उस पर बैठ गया अब चित्त को भी किसी विषय में लगाना है उसको ये एकाग्र करना है तो एक उसका आधार चाहिए पहले कि कहां बैठ करके कहा बिठा करके तो कहां बिठाया गया इसको हृदय में तो ये हो गया उसका देश दे, धारणा धारणा के आगे ही ध्यान शब्द आता है आपको पता होगा और धारणा के आगे ध्यान शब्द आ रहा है इन दोनों का परस्पर बहुत संबंध है धारणा तो हो गया चित्त का आधार और इसीलिए उसकी परिभाषा अलग है देश बंधन से धारणा अब उसके बाद तुरंत तो ध्यान प्रारंभ हो जाएगा जब तक ध्यान करने का अभ्यास नहीं हुआ है तब तक हम धारणा स्थल को ही आलंबन का विषय बनाते हैं आलंबन वहां भी बनाना पड़ेगा और आलंबन में क्या करते हैं वहां कि जिस स्थल पर चित्र को लगाया है धारणा का स्थल वहां कैसी कैसी अनुभूति संवेदना हो रही है और प्रारंभ में साधकों का अभ्यास कराने के लिए अनेक प्रकार के उपायों में जो सबसे प्रारंभिक होते हैं उनको कहते हैं कि ऐसे करके यहां पर उंगली रखो अपनी और दबाओ थोड़ा सा ठीक है अब दबा करके उसको यहां से हटा लिया अब हटा करके आंख बंद करके देखते हैं कि यहां पर क्या कैसी कैसी अनुभूति और यह तो कुछ जो है ऐसी करके हट सी होने लगेगी लेकिन कुछ काल तक रहेगी फिर हट जाएगी फिर ऐसे ही फिर बाद में हल्का सा दबाते हैं फिर बिना ही स्पर्श कराए तो इस तरह से उसको आगे बढ़ाते हैं अब यहां पर ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है बिल्कुल भी क्योंकि ध्यान शब्द एक अलग अर्थ को बोलता है किस अर्थ को बोलता है धातु से पता लगेगा क्या है धातु ध्ययी चिंतायाम अब चिंता शब्द किससे बनेगा क्योंकि चिंता कहने से भी अर्थ नहीं खुला चिंता सुन, सुनते ही लगता है ये तो बड़ी खतरनाक स्थिति है नहीं? चिंता चिता के समान होती है और चिंता हम करने लगे ध्यान करने लगे ध्यान है चिंता तो ये तो हम पतन हो गया हमारा हम्म चिता में जा रहे हैं फिर तो, तो चिंता शब्द का अर्थ कैसे खुलेगा फिर उसकी धातु पकड़ो देखो चिंता न आ रहा है इसमें नहीं नुम आगम है नुम आगम किन शब्दों में होता है जिन धातुओं में ह्रस्व इकार अनुबंध लगा होता है आपने बोला चिती संज्ञाने इसमें अनुबंध ह्रस्व इकार है या दीर्घ इकार है चिति संज्ञाने दीर्घ है ना इसमें नुम तो आ नहीं सकता इससे बनेगा चित्त और हमें धातु कैसी लानी है जिसमें रस्वी कारण बंधु हो वो कौन सी है चिती स्मृत्याम वहां चिती बोला था आपने यहां चिटी बोल दो मात्रा ही तो बदलनी है अर्थ बदल जाएगा तो संज्ञान और स्मृति ये दो अर्थ वाली धातु होगी अलग अलग तो चिति से बनेगा चिति स्मृत्याम से चिंतन चिंता और चिति संजाने से बनेगा चित्त है अंतरनीय अब चित्त अब यहां जो ध्ययी चिंतायाम में जो चिंता शब्द है ये चिति स्मृत्याम वाला है या कि चिति संजाने से बना है अब ध्यान का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा ध्यान का अर्थ क्या हो गया आप स्मरण करना।, करना स्मृति वृत्ति का प्रयोग करना, करना। स्पष्ट हो गया न यह है ध्यान समाधि को कभी ध्यान मत बोलना वो ठीक है कि समाधि अर्थ में भी इसको लेते हैं ध्यान निर्विषय मन सांख्य के द्वारा भी ये बात हाँ लेकिन अभी हम यही इसी अर्थ में लेते हैं यहां पर क्योंकि यहां जो धारणा ध्यान समाधि जब तीनों बोलेंगे हम उस अवस्था में ध्यान का अर्थ यही लेंगे जो बता रहा हूं मैं क्योंकि अगर यहाँ हम समाधि अर्थ ले लेंगे तो फिर समाधि शब्द अलग से बोलने की आवश्यकता क्या रहेगी तो अब यहां स्पष्ट हुआ कि धारणा तक जब तक हम हैं आगे नहीं बढ़े हैं तब तक धारणा स्थल में होने वाली संवेदना को अनुभव करेंगे स्मरण नहीं कर रहे हैं कुछ भी अभी ध्यान रखना स्मरण कर रहे हैं क्या अरे ऐसे करके मुली रखी अब यहां जो सी हो रही है यह क्या स्मरण आ रहा है क्या यह प्रत्यक्ष अनुभूति है ये तो हमें अनुभव हो रही है ना यहां पर त्वचा तो के माध्यम से ये तो है तो पे स्पर्श किया गया है स्पर्श प्रत्यक्ष होता है या नहीं या अनुमान होता है स्पर्श इंद्रिय अपना विषय ग्रहण कर रही है अनुमान है कि प्रत्यक्ष है तो ये है अब इसका अभ्यास ठीक हो गया हम कुछ समय तक पांच दस मिनट तक उस संवेदना को अनुभव करने में सफल हो गए सफलता प्राप्त कर ली अर्थात चित्र टिकाने में सफल हो गई गुरु जी, जी, जी कई है मेरा भी है ऐसे भी करते हैं जैसे आ, आपने ना भी कर हाँ, जलन सी महसूस हो रही हो प्राणी सं आप ऐसे तो देखो जैसे हमारे कहीं अचानक ठोकर लग गई कहीं पे हाथ लग गया को लग गई क्या होता है उसी स्थल पर मन टिक जाएगा की नियम अब टिकाना नहीं पड़ेगा हो रहा है योग का काम चालू हो गया हाँ। <laughs> वगैरह नहीं होता। मैं रक्त का अब ये हाँ। तो बहुत स्थूल धारण हो गए बहुत स्थूल हो गए अब ये ठोकर ओकर लगना इत्यादि तो ये तो बहुत स्थूल धारण हो गए लेकिन अब हमें सूक्ष्मता में जाना और यहाँ तक सूक्ष्मता में जानना है की बिना स्पर्श के ही क्योंकि शरीर के अंदर यह तो पता ही है हमें एक मिनट में रक्त का संचार कितनी तेजी से कितना हो रहा है संकर, लगातार संकल्प हाँ, लगातार गतियां में हर कोशिका में कुछ न कुछ गति हो रही है तो उसकी अनुभूति हमें होनी चाहिए लेकिन अभ्यास ना करने से ये हम नहीं कर पाते वैसा तो धारणा तो यहां तक हो गई अब धारणा के आगे जब ध्यान आएगा तो वहां तुरंत ही हम वही अर्थ लेंगे स्मरण स्मृति वृत्ति का प्रयोग प्रारंभ हो गया है अब यहां पर आएंगे कि बुद्धि सप्तम ही यहां पर धारणा का स्थल तो रहा हृदय पुंडरीक अब हृदय पुंडरीकमर चित्त को टेका करके जैसे हम कहीं से दौड़ लगा करके आए हैं और अब हमें साधना करनी है उपासना करनी है अब आसन पर बैठ तो गए अब बैठ गए आसन पर लेकिन शरीर में अभी तेज सांस चल रही है शरीर हिल सा रहा है अभी स्थिरता नहीं आ पा रही है तो कुछ देर लगेगी ना ऐसे ही यहां पर है कि धारणा स्थल पर चित्त को टेकाया है लेकिन अभी हिल रहा है अभी स्थिरता नहीं आ पा रही है उसमें और जब स्थिरता आ जाती है उसके बाद ध्यान प्रारंभ होता है ध्यान कभी भी अस्थिर चित्त नहीं कर सकता अस्थिर चित्त ध्यान नहीं कर सकता कभी भी उसमें ध्यान होगा ही नहीं तो इस तरह से क्योंकि ये ध्यान गहराई वाला ध्यान है वैसा ध्यान नहीं कुछ भी हमें याद आ गया है ये तो विक्षिप्त वृत्ति की अवस्था है वहां तो या विक्षिप्त भी नहीं क्षिप्त अवस्था है वो कि कभी कुछ ध्यान आ रहा है कभी कुछ ध्यान आ रहा है कभी कुछ आ रहा है कोई क्रम है ही नहीं किसी प्रकार का ध्यान वो भी है स्मरण वहां भी हो रहा है लेकिन वो क्षिप्त वृत्ति का है और उसको योग की परिभाषा में नहीं लेंगे तो यहां हृदय पुंडरी में चित्त को स्थिर करके रोक करके और वहां अब चित्त का आलंबन स्वयं चित्त ही बन रहा है स्वयं चित्त का ही बोध करना है तो उस अवस्था में कहा कि भास्वरम भास भास धातु है ना उसे स्थेश भास पिस कसो वरच ये पाणिनि का सूत्र है से वर्च प्रत्यय होकर के भास्वर इसी से बनता ईश्वर स्थे स्थेश, भास, पिस कस पांच धातुएं स्थावर ईश्वर भास्वर पेश्वर कस्वर ये बनते हैं तो भास्वर शब्द है तो प्रकाश से परिपूर्ण अर्थात ऐसा लगता है कि जो हम ज्ञान ग्रहण करने की जो उसकी सामर्थ्य है तो इतना जैसे किसी कमरे में पूर्ण प्रकाश कर दिया गया हो ज्ञान ग्रहण करने की जो उसकी क्षमता है वो उसका पता लगता है हमें और वहां कहीं पर कोई उसकी सीमा नहीं दिखाई देती है इसलिए अगला शब्द जो आ रहा है आकाश कल्पम यह उसी बात को बता रहा है कि प्रकाश रूप है ऐसा तो ज्ञान ग्रहण करने की सामर्थ्य के आधार पर लेकिन उसका अंत कहां है कहां से प्रारंभ है और कहा अंत है तो कहा आकाश कल्पम आकाश जैसा लगता है आकाश में हमें दिख रहा है कहीं प्रारंभ और अंत उसका तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि हमारे चित्त में जो साधन के रूप में ईश्वर ने दिया है इसमें ज्ञान ग्रहण करने की अनंत सामर्थ्य है उसका अंत नहीं है हम बाजार से कोई हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव वगैरा लाते हैं कोई डिस्क लाते हैं उसकी एक सीमा है कि आप कितना मेटर इसमें स्टोर कर पाएंगे लेकिन चित्त तो ऐसा हार्ड डिस्क है ये कोई भी इसकी सीमा नहीं है और ये मैंने पीछे बताया था वास्तव में है क्या ये सब चित्त ये तो चित्त है और समष्टि चित्त स्वयं ईश्वर है वही हमारा हार्ड डिस्क है क्या सीमा होगी उसकी चलो वहां नहीं विचार करते अभी तो इस तरह से आकाश कल्पम व्यापक है और हमारे चित्त में भी सामर्थ्य अनेक अधिक है व्यापक लेंगे। हाँ इसलिए व्यापक अब व्यापकता उस दृष्टि से नहीं है परिमाण की दृष्टि से व्यापकता नहीं बताई जा रही क्योंकि एक देश ही लेकर के दृष्टान देते हैं समानता दिखाते हैं वही धर्म लेना है अन्य किसी धर्म पर विचार ही नहीं करना है इसे क्या कहते हैं पता है जाति का प्रयोग इसे जाति का प्रयोग बोलते हैं उदाहरण तो किसी कि जिस किसी धर्म को लेकर के समानता बताई गई उसी धर्म को लेना है। जैसे किसी ने कहा ना कि शब्द अनित्य है वो शब्द नित्य है स्पर्श धर्म वाला होने से नहीं अनित्य है अनित्य बोलेंगे शब्द है। अनित्य है नहीं नहीं मैं गलत बोल गया शब्द अनित्य है ये उसमें दिया था शब्द और के समान उत्पन्न वाला उत्पन होने हाँ उत्पन्न शब्द अनित्य है उत्पन्न होने से ठीक है अब ये वाक्य बोल दिया दृष्टांत क्या दे दिया जैसे घड़ा तो सही है ना दृष्टांत तो प्रतिवादी ने कहा अच्छा शब्द घड़े के समान आप बता रहे हैं घड़े में तो स्पर्श भी होता है हम छूते हैं ना उसको और शब्द छूने में आता नहीं शब्द में स्पर्श है नहीं इसलिए शब्द घड़े के समान नहीं है और घड़े के समान नहीं है तो शब्द अनित्य नहीं है नित्य है हो गया ना <laughs> अब क्योंकि वहा वादी ने शब्द की अनित्यता को सिद्ध करने के लिए उत्पन्न कहा था तो उत्पन्न होना धर्म ही तो लेंगे हम घड़े में हम घड़े में उत्पन्न होना धर्म ये देखेंगे ना कि वो स्पर्श धर्म से युक्त है या नहीं है ये अलग धर्म हो गया ये ऐसे ही यहां पर आकाश अनंत है आकाश व्यापक है ये इस तरह से नहीं बस केवल जैसे आकाश की हमें कोई सीमा नहीं दिखाई देती है उस प्रकार से यहां चित्त में भी उसकी उसके एकदम स्वरूप को नहीं लाना है पूरा क्योंकि यहां एक बात और ध्यान देने की है कि आकाश के आगे क्या शब्द आ रहा है देखो भाष्य में कल्प आ रहा है और कल्प का मैंने बताया था कल अर्थ क्या था ईषद असमाप्तो पूरा पूरा नहीं होता है कुछ कमी रह जाती है जैसे किसी को कहा कि ऋषि कल्प तो ऋषिकल्प का से क्या हुआ अभी ऋषि बना नहीं है पूरा ईषद असमाप्ति थोड़ी सी असमाप्ति है समाप्ति पूरी नहीं हुई है अभी कुछ कमी रह गई है तो ऐसे ही आकाशकल्प है तो उसी रूप में लेना है यहां कि जैसे आकाशम है उसका कोई ओर छोर नहीं दिखाई देता हमारी दृष्टि जहां तक भी क्षमता है वहां तक जाती है ऐसे ही चित्त में भी अपार क्षमता है ज्ञान ग्रहण करने की अब जितना जितना हम उससे लाभ उठा पाते हैं जितना ग्रहण कर पाते हैं जितनी अपनी क्षमता को बढ़ा पाते हैं उतना ही वो हमारी क्षमता का प्रयोग होता रहेगा ज्ञान हमें होता रहेगा इस तरह से है फिर कहा आगे तत्र स्थिति वैशारद्या अब यहां स्थिति की विशारदता वैशारद्य कुशलता क्योंकि ये जो चित्त के परिक्रम बताए जा रहे हैं इसमें एक क्रम भी है के पूर्व से उत्तर उत्कृष्ट उत्कृष्ट चला आ रहा है और यहां भी देखो दो हैं एक विषयवती प्रवृत्ति बताई गई है इसमें दूसरी ज्योतिष्मति नहीं अस्मिता मात्र ज्योतिषमती दोनों है अस्मिता मात्र तो यहां भी विषयवती की दृष्टि से अस्मिता मात्र उससे भी उत्कृष्ट आएगी तो पीछे भी परिक्रम आ गए वहां भी हमने चित्त की स्थिति का संपादन किया तो अभ्यास कुछ बढ़ेगा कि नहीं अभ्यास बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा तो अभ्यास का बढ़ते चले जाना ये स्थिति की कुशलता हो रही है या नहीं अब? तो इसलिए कहा यहां स्थिति वैशार क्योंकि पीछे का भी ध्यान है व्यास जी को पीछे के अभ्यासों से स्थिति का प्रयास किया है स्थिति संपादन का तो कुशलता से यहां जो प्रवृत्ति बनी है ये स्थिति वैशारद्याग प्रवृत्ति ही तो ये प्रवृत्ति प्रभा रूपा कार्यन विकल्प तेज के साथ जुड़ेंगे और किसकी प्रभा के कि सूर्य इंदु ग्रह मणि आदि इनकी जैसी प्रभा होती है उस रूप के आकार वाली ये प्रवृत्ति बन जाती है विकल्पते विविध रूप में इस प्रकार से यहां बुद्धि संवित बुद्धि का हमें पता लगता है चित्त की वास्तविकता का ज्ञान होता है और उस काल में साधक फिर इससे और अधिक साधन के रूप में जो साध्य प्राप्त करना है इससे और अधिक प्राप्त करने में उसका विश्वास उत्पन्न हो जाता है करे मेरे पास तो इतनी प्रबल सामर्थ्य है।, है मैं निराश हो रहा था ऐसा नहीं हो पाएगा ऐसा नहीं हो पाएगा लेकिन पता लगा कि ईश्वर ने यंत्र तो बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का दिया है तो इस प्रकार से उसके उसके अंदर विश्वास और उत्पन्न होता है तो यह है यहां पर विषयवती प्रवृत्ति पीछे भी विषयवती प्रवृत्ति थी कौन सी मैत्री करुणा आदि क्या विषयवती का प्रवृत्ति उत्पन्न स्थिति निबंधनी तो यहाँ जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाली प्रवृत्ति ये भी विषयवती प्रवृत्ति थी ये भी विषयवती ही प्रवृत्ति है अब आगे दे रहे हैं दूसरी जो इससे भी उत्कृष्ट है कि तथा अस्मितायाम समापन्नम चित्तम अस्मिता का कल मैंने अर्थ बताया ये था कि इसमें क्लेश वाला अस्मिता नहीं लेंगे यहां अस्मिता का अर्थ है आत्मा और ये पीछे उसमें आया हुआ है जहां संप्रज्ञा समाधि का वर्णन है वितर्क वितरक विचारण दासमता रूपानुकमा तो आत्मा में समापन चित्त और समापन शब्द का अर्थ खोला था क्या तत्स्थ तदनजनता जिसमें चित्त स्थित हुआ है उसी के आकार वाला हो जाना ठीक है तत्स्थ तदन तत्स्थ जिसमें स्थित हुआ है और तदन उसी के आकार वाला हो जाना उसके आकार को प्राप्त कर लेना ठीक स्फटिक मणि के समान तो ऐसा चित्र जिसने आत्मा के आकार को स्वरूप को प्राप्त कर लिया है वैसा ही हो गया है अब यहां देखो चित्त साधन के रूप में और आत्मा में उसका उसका समापन हुआ चित्त का अब चित्त आत्मा के आकार जैसा हुआ और जान कौन रहा है हुँ? आत्मा ही जान रहा है जैसे दर्पण को ले लो मोटा उदाहरण है ये पूरा पूरा नहीं घटेगा लेकिन समझने के लिए दर्पण एक अतिरिक्त साधन और दर्पण में चित्र किसका पहुंचा दृष्टा का दर्पण का देखने वाला दर्पण का देखने वाला अपने को देख रहा है कहा दर्पण में।, में और दर्पण में जब देख पा रहा है जब दर्पण में हमारा चित्र घुस गया है तभी तो दर्पण गंदा हो जाए हमारा चित्र उसमें जा ही ना पाए तो देख लेंगे यानी कि हम अपना भी ज्ञान अपने शरीर का ज्ञान या शरीर भी छोड़ो अपने नेत्रों का दर्शन हम अपने नेत्रों का दर्शन ये यहां घटाएंगे ज्यादा समझ में आएगा पूरा चेहरा छोड़ दो हम अपने नेत्रों का दर्शन स्वयं नेत्रों से नहीं कर सकते ठीक है ना हमारे नेत्र दृष्टा है दर्शन के साधन है कि नहीं है लेकिन दर्शन के साधन होते हुए भी स्वयं को तो दिखाई नहीं रहे दीपक तले <laughs> औरों को तो कर रहा है प्रकाशित वो लेकिन स्वयं उसके नीचे का भाग वहां नहीं दे रहा है प्रकाश चलो उसकी तरफ संरचना ऐसी है कोई ऐसा बलबल ही आएगा चार तरफ से जल रहा <laughs> तो वहां तो कोई अंधेरा नहीं होगा ना लेकिन उसी दीपक को लेना है जो मट्टी का बना हुआ है तभी यह दृष्टांत घटेगा लेकिन यहां द, नेत्र में तो स्पष्ट दिख रहे देख रहे हैं हम कि नेत्र दर्शन के साधन होते भी स्वयं का दर्शन नहीं कराते तो क्या करना पड़ता है हमें किसी साधन को लेना होता है और उस साधन में उसका प्रतिबिंब पड़ता है उस प्रतिबिंब को नेत्र देख पाता है ठीक ऐसे ही आत्मा की स्थिति आत्मा को स्वयं का दर्शन करना है स्वयं का दर्शन करना है करना है और दृष्टा दर, है देखने की सामर्थ्य है दर्शन की सामर्थ्य है इसकी है ज्ञान की सामर्थ्य इसकी अपनी है लेकिन कितनी विवशता है कि जब तक तो कोई अन्य साधन नहीं आए तब तक हम स्वयं को भी नहीं जान सकते तो वहां यह चित्त अपनी भूमिका निभाएगा अब चित्त समापन हुआ तो चित्त में क्या हुआ कि आत्मा का अब प्रतिबिंब शब्द तो नहीं कहना चाहिए यहां पर क्योंकि प्रतिबिंब साकार वस्तु का पड़ता है लेकिन जैसा भी है एक विचित्र स्थिति है उसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता तो उस अवस्था में ये आत्मा से आत्मा के आकार से या आकार एक केवल गौण शब्द है ये उसके आकार से उसके स्वरूप से युक्त हो जाता है तदन जनता अब आत्मा चित्त में स्वयं को जान रहा है बस यही एक प्रक्रिया है ऐसे यह भी सिद्ध होता है कि आत्मा का दर्शन चित्त की सहायता से होता है परमात्मा का नहीं क्योंकि वहां तो सारी वृत्तियां निरुद्ध हो गई चित्त तो एक कोने में जाके अलग हो गया तो यू कहा जा सकता है होती है लेकिन परमात्मा के लिए नहीं अलग हुई वहां कारण दूसरा है देखो हम दर्पण को अपने आगे रख करके नेत्रों को उसमें तब देख पा रहे हैं जब नेत्र पृथक है दर्पण पृथक है।, है हम आत्मा से अपने से अपना दर्शन चित्त में तब कर पा रहे हैं जब आत्मा पृथक है चित्त पृथक है अब ईश्वर पर घटाइए कि ईश्वर को हम चित्त में कब देख पाएंगे जब ईश्वर पृथक हो चित्त पृथक हो ऐसा है नहीं <laughs> अच्छा इसलिए आत्मा परमात्मा का दर्शन आत्मा में ही संभव है क्योंकि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग हृदय ही ना है, है? नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं नहीं आपने आपने प्रति वाली बात कहाँ घटाई है परमात्मा की वजह परमात्मा का दर्शन आत्मा में होती है परमात्मा का दर्शन आत्मा में होता है होता है लेकिन अलग अलग करके नहीं होता वहाँ कि आप परमात्मा को सामने कहें परमात्मा से कहें थोड़ा बाहर तो निकल तू मेरे अंदर घुस गया है मैं कैसे देखू तुझे अरे थोड़ा मेरे तो दूर हट जैसे हम किसी वस्तु को दिखाएं और आंख पर रखते हैं कि देखो भाई क्या है ये लिखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है तो क्या कहेंगे उससे हम थोड़ा दूर, दूर, दूर, दूर तो हटाओ अनुभूति तो आत्मा में होगी अनुभूति की बात नहीं हो रही है पर दर्शन की प्रक्रिया की बात हो रही है तो वहां चित्त विवश है उसकी क्षमता से बाहर की बात हो गई तो चित्त ने कहा कि भाई ये मेरे वश की बात है नहीं अब तू चाहे जैसा कर आत्मा से कहा उसने मैं अलग जा करके बैठ जाता हूं वहां हार मान ली चित्त ने अब उसे कहते हैं हम वृत्तियों का निरोध होना अब उसके पश्चात यहां एक समस्या सामने आती है कि जीवात्मा में ठीक है ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता है उसका कोई विरोध नहीं है लेकिन वो ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता का उपयोग कैसे कैसे करे क्या उससे वो परमात्मा का दर्शन भी करने में उसका उपयोग कर सकता है या नहीं कर सकता यहां जीवात्मा भी विवश है अपने ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता होते हुए भी वो परमात्मा का ज्ञान नहीं कर सकता स्वयं के द्वारा कह रहा हूं मैं हमारी क्षमता है ज्ञान ग्रहण करने की लेकिन ईश्वर पर नहीं घटेगी ईश्वर के ज्ञान करने में नहीं घटेगी वहां नहीं घटती है। तो वहां कैसे हो फिर जैसे उदाहरण दिया था मैंने एक बार कि बच्चा छोटा सा बहुत व्याकुल हो रहा है मां की गोद में जाने के लिए अब मां की गोद में जाने के लिए व्याकुल हो रहा है घुटनों के बल चलने वाला बच्चा है छोटा सा है मां दूर खड़ी है बच्चा रो रहा है मां देख रही है और बच्चा रोते रोते घुटनों के बल रेंगता हुआ वहां तक पहुंच रहा है कितनी सामर्थ्य है उसकी इतनी सामर्थ्य तो है कि घुटनों के बल रेंगते रेंगते वहां तक पहुंचा और पहुंच करके माँ ने अभी गोदी में नहीं उठाया माँ गोदी में क्यों नहीं उठा रही है बताऊंगा बाद में मां ने अभी गोदी में नहीं उठाया उसको अब बच्चा क्या करेगा चलेगा। उसके वस्त्र को पकड़ेगा है ना थोड़ा अपने पैरों पर खड़े होने का जितनी भी सामर्थ्य है उसकी प्रयास करेगा खड़ा हो गया पैरों पर अब भी मां ने गोदी में उठाया अब वो खड़ा होकर के वस्त्र पकड़ करके मां की तरफ ऊपर को निहार रहा है उसके चेहरे को देख रहा है और रो भी रहा है अब क्या, अब क्या क्या करेगा उसके बाद बच्चा वो आप बताइए तो अर्थात उसकी सामर्थ्य समाप्त हो गई बस यहीं से अब मां की भूमिका प्रारंभ हो जाएगी बुतरत उसको गोदी में ले लेगी ऐसे ही परमात्मा परमात्मा भी जीवात्मा से यह कहता है पहले तो सारी अपनी क्षमता का प्रयोग कर ले उसके बाद फिर मेरा कार्य प्रारंभ होगा हम क्या करते हैं हम अपनी क्षमता को बचा करके रखते हैं पूरा प्रयोग ही नहीं करते और पूरा प्रयोग न करने से परमात्मा की कृपा का हम लाभ नहीं उठा पाते और ठीक इसी भाव को वो मंत्र व्यक्त कर रहा है उपनिषद का कि यम एवं एश व्रणुते तेन यहां उल्टा हो रहा है अब हम चाहते हैं हम परमात्मा का वर्ण करें लेकिन हमारी सामर्थ्य नहीं है यहां उल्टा हो हो गया अब क्या हो रहा है परमात्मा हमारा वर्ण करेगा यम एवं ऐश ग्रणते जिसका यह परमात्मा वर्ण कर लेता है उसके लिए वह अपना स्वरूप कुमार वो तो है ही उपनिषद के सारे मंत्र वेदों के भावों को ही व्यक्त करने वाले हैं और एक मंत्र का टुकड़ा और भी आता है कि ने इंद्रा पवते धाम किंचन इंद्र के परमात्मा के अतिरिक्त हमारे धाम को हमारे स्थान को पवित्र कोई नहीं कर सकता ये उसी की सामर्थ्य है अच्छा अच्छा प्रश्न ये उत्पन्न होता कि फिर हम अपनी पूरी ये जो है जैसे बच्चा तो कर लेता पूरा पूरी शहर बच्चा कर लेता एक दो बार वही आएगा माँ बच्चा नहीं आ रहा कर रहा नहीं आते तो फिर बच्चा समझ जाता फिर तो अपने अपना बच्चा तो स्वभाग कर लेता हम क्यों नहीं कर पाते अपनी बहुत सामान्य उत्तर है बच्चे ने अपने को बच्चा समझा हुआ है वो समझ रहा है की मैं माँ का बच्चा हूँ हम क्या समझ रहे हैं हम परमात्मा के बच्चे समझ ही नहीं रहे हैं अपने लिए अभी okay. शब्दों में कह देना अलग चीज है क्योंकि बच्चा जो है जो अपनी माँ को माँ का अपने को बच्चा मान रहा है जो बच्चा हाँ। वो बच्चा माँ पर पूर्ण श्रद्धा रखता है कैसी कैसी कि ये मेरी सर्वरक्षक है हाँ। हर संकट में मेरा साथ देने वाली है पक्का विश्वास है हमको पक्का विश्वास जरा भी संकट आएगा हाय माँ आओ माँ माँ को पुकारेगा तुरंत हाँ विकल्प मानता ही नहीं विकल्प आवश्यकता ही क्या है विकल्प तो तब ढूंढे ना जब उसको संदेह होने लगे पता नहीं रक्षा करेगी निकले अच्छा मैं कोई और उपाय ढूंढता हूँ किसी और को पकड़ूंगा हमारे तो। <laughs> और यहाँ क्या है यहाँ संसार के सारे साधनों में हम अपने रक्षकत्व को ढूंढ रहे हैं कि ये ये रक्षा करने वाले हैं हमारे साथ हम उनमें रक्षकत्व धन है मकान है संपत्ति है भाई बहन है समाज है मित्र है हमारे हम उनमें देख रहे हैं ये हमारी रक्षा करेंगे किसी ने साथ छोड़ दिया अरे मैं कैसे चलूंगा अब ये तो मेरा इतना गहन मित्र था संकट में साथ देने वाला ये भी साथ छोड़ गया वो भी छोड़ गया वो भी छोड़ गया मैं तो अनाथ हो गया अच्छा ये भाव, भाव है वैस, तो बच्चा मां पे पूर्ण, पूर्ण विश्वास रखने वाला हमें परमात्मा के ऊपर पूर्ण, पूर्ण विश्वास नहीं है बस यही कारण होता है यही कारण होता है उलझे उलझे गए और महर्षि दयानंद जैसे जिनको पूर्ण विश्वास ईश्वर पर हो गया अब उन्हें कोई डरी नहीं रहा संसार से सारे प्रलोभन सबको ठुकरा दिया वहां साठ हजार की भीड़ लगी थी शास्त्रास्त्र करने के लिए हाँ। उनका सेवा आगे कहता है स्वामी जी आप कैसे करोगे ये साठ हजार की भीड़ आप अकेले बोले मैं अकेला नहीं हूँ वो साठ हजार की भीड़ अवश्य उनके साथ में ईश्वर नहीं है मेरे साथ में ईश्वर है हाँ, बनारस हाँ, बनार में इलाका होता तो हम बीस पंडित इकट्ठा कर मैं अकेला थोड़ी हूँ लोगों का ईश्वर जो हमारा ईश्वर हमारे साथ है लिए नहीं चलिए तो इस प्रकार से ईश्वर का साक्षात्कार वो केवल, केवल और केवल वो दो ही है आत्मा और परमात्म। और परमात्मा उसमें साधन स्वयं ईश्वर बनता है साधन भी ईश्वर और साध्य भी ईश्वर दोनों देखो यही एक ऐसी स्थिति आती अंत में जाकर के उससे पीछे की सारी स्थितियां हमारी योग यात्रा की वहां साध्य भिन्न होगा और साधन भिन्न होगा लेकिन अंतिम बिंदु उसके आगे अब कोई बिंदु नहीं है अंतिम बिंदु पर जाकर के साध्य और साधन दोनों एक बन जाते हैं और ठीक उससे एक बिंदु पहले जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं अभी आत्मा और चित्त जहां आत्मा का दर्शन हो रहा है यहां भी एक विशेषता है यहां द्रष्टा और दृश्य दोनों एक बन जाते हैं बात समझ आ गई होगी आत्मा परमात्मा के जहां परमात्मा का दर्शन होता है वहां साध्य और साधन दोनों एक बन गए उससे ठीक एक बिंदु पहले पीछे को यहां दृष्टा और दृश्य दोनों एक बने हुए हैं अब उससे पीछे के बिंदुओं पे आ जाओ आप सारे वहां दृष्टा भिन्न होता है दृश्य भिन्न होता है बस ये चलता रहेगा तो तीन स्थितियां बनती हैं हमारी हमारे ज्ञान की तीन स्थितियां तो दृष्टा और दृश्य जब तक भिन्न है दृष्टा और दृश्य जब तक भिन्न भिन्न रहेंगे तब तक जो ज्ञान हमें होना है ये ज्ञान हमारे बंधन का कारण बनता है और जहां दृष्टा दृश्य एक हो गए वहां से फिर हमारी वास्तविक यात्रा क्योंकि योग दो ही पक्षों में तो है चित्त की पांच भूमियों में दो भूमियों में योग माना गया है एक एकाग्र भूमि और दूसरी निरुद्ध भूमि तो एकाग्र भूमि में दृष्टादृश्य एक हो गई निरुद्ध भूमि में साध्य साधन एक हो गए और उससे पीछे वाली भूमियों में वहां योग ही नहीं है वो ठीक है एकाग्र चीजों में कर लेते हैं चित्त को लेकिन उस एकाग्र को समाधि शब्द से आप नहीं बोलेंगे वहां एकाग्र भूमि वाली जो समाधि है उसको नहीं कह सकते यहां एकाग्रता की पराकाष्ठा है जहां दृष्टा और दृश्य एक हो गए हैं और उससे पीछे वाली एकाग्रता वो स्तर की दृष्टि से उससे निम्न उससे निम्न उससे निम्न उससे निम्न मान लो हमान्य पंचभूतों का साक्षात्कार कर रहे हैं तन्मात्राओं का साक्षात्कार कर रहे हैं मन का इंद्रियों का और ये प्रकृति का सबका कर रहे हैं यह सब उससे पीछे है यहां दृष्टा और दृश्य सारे भिन्न भिन्न हैं और भिन्न भिन्न होते हुए भी हम इनको मान लेते हैं एक ये क्या हो गया मिथ्या ज्ञान यही तो विद्या है अर्थात जब तक हम अपना दर्शन नहीं कर रहे दृष्टा और दृश्य जब तक एक नहीं बन रहा है तब तक उससे पीछे की जितनी भी स्थितियां हैं वहां द्रष्टा और दृश्य एक न होते हुए एक माने बैठे हैं और इसी को कहा गया द्रिग दर्शन शक्तियों हो, एकात्मता इव अस्मिता एकात्मता इव कहा है इव कहां लगाते हैं जहां समानता न होने पर भी समानता मानी जा रही है वहां लगाते हैं इव और अगर वास्तविकता है तो इव नहीं लगाएंगे आप तो द्रिग शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों को एक मान लिया तो हम हमको आचार्य इसी में जी रहे इसीलिए हम लोग जो आगे नहीं बढ़ पाते नहीं बढ़ पाते हैं कि कि को में हम सोचते हैं कि ये नहीं रहेंगे तो नहीं कुछ होगा आपकी निद्रा पूरी नहीं हुई है शायद रात्रि में कुछ कम रही है ठीक है नहीं कुछ है गड़बड़ थोड़ी सी तो दृष्टा और दृश्य यहाँ तक तो इन्होंने पहुंचा दिया कि अस्मिता में जब चित्त समापन होगा उस काल में दृष्टा और दृश्य एक हो जाएंगे अब वहां कैसी अनुभूति होती है अब उसका वर्णन कर रहे हैं कि, तथा कि यहां चित्त का ही वर्णन करना है अभी आत्मा का वर्णन का प्रसंग नहीं है तो चित्त कैसा होता है कहा निस्तरंगम और दूसरा दिया महोदधि कल्पम तरंग से रहित अब तरंग क्या है विचार रूपी तरंग होती है हमारी चित्त में कोई जल की तरंग तो है नहीं यहां तो वो विचार रूपी तरंगें यहां समाप्त हो चुकी हैं निस्तरंग हो गया हाँ, वो बोल रहे हैं उसका और महोदी कल्पम समुद्र के समान अब दोनों की स्थिति को बता रहे हैं कि निस्तरंग होता है तो कैसा होता है कि शांतम बिल्कुल शांत हो गया है चित्त अब शांत तो होना ही है क्योंकि दृष्टा और दृश्य दोनों एक ही हो गए हैं अब अवान्य कुछ जानने का यहां कोई महत्व ही नहीं है उस समय अपने में खो गए कितना आनंद आता है सुषुप्ति अवस्था में यद्यपि सुषुप्ति अवस्था अज्ञान की अवस्था है लेकिन आनंद क्यों आया वहां भी एक विचार करने की बात है हम थोड़ा हटे ना हट मुझे जो बाह्य विषय हमारे अंदर विक्षोभ पैदा कर देते हैं करने वो स्थिति हमारी वहां नहीं है उस काल में और हम बाहर का कुछ भी नहीं जान रहे अपना नहीं जान रहे वो भी ठीक है लेकिन बाहर का भी कुछ नहीं जान रहे तो शांत स्थिति वहां भी आएगी लेकिन वो अज्ञानात्मक शांति स्थिति है और यहां ज्ञानत्मक शांति स्थिति है यहां जानते हुए शांति स्थिति है वहां सोते हुए शांति स्थिति है यहां जगते हुए शांति स्थिति है यह बहुत बड़ा अंतर है दोनों में तो शांतम और महोदिकल्पम का दिया अनंतम यहां अनंतता दिखा रहे हैं अब अब यहां अनंतता उसी दृष्टि से है कि चित्त में जो ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता है ज्ञान का साधन ज्ञान ग्रहण करने के साधन के रूप में जो चित्त है हमारा उसकी कोई भी सीमा नहीं है सीमा देश की दृष्टि से नहीं यहाँ उसी दृष्टि से लेना है तो इसलिए वो अनंत जैसा लगता है और उस काल में चित्त में क्योंकि अस्मिता में समापन हुआ है वो तो अस्मिता ही अस्मिता है अब उसके अंदर कुछ भी नहीं है अस्मिता मातृ जीवात्मा से भर जाता है वो जैसे दर्पण हमारे दर्पण तो खैर नहीं विस्फट मणि को ले सकते हैं पूरा पूरा भर जाती है समीप में आए हुए विषय से ऐसे ही वह अब यहां बहुत से लोग जो अनंत शब्द आया तो अनंत शब्द से यहां जीवात्मा को भी ले लेते हैं कि देखो यहां जीवात्मा को अनंत कहा जा रहा है लेकिन क्या यहां है ऐसा वो अर्थ करेंगे कि अस्मितायाम अस्मिताम समापन्न अस्मिता में जब चित्त समापन्न हो जाता है और अस्मिता मात्र हो रहा है तो वहां पर वह अस्मिता मात्र हो रहा नहीं स्वयं आत्म स्वरूप हो गया और वह आत्मस्वरूप कैसा है अनंत अर्थात विभु व्यापक मान लेते हैं और बहुत बहुत बड़ा वर्ग है ऐसा जो जीवात्मा को व्यापक मानने वाला है इसीलिए तो जीवात्मा को का वो, हाँ। वो हो जाते हैं व्यापक और वहाँ अनेक प्रकार के प्रमाण लाते हैं न्याय दर्शन में भी ये विषय आया हुआ है पीछे बताया था मैंने आपको एक बार कि वहाँ ये अर्थ निकलता ही नहीं है जबकि वो निकालते हैं वो निकालते है। मीमांसा दर्शन में है वैशेषिक दर्शन का प्रमाण लाते हैं वैशेषिक दर्शन में सातवें अध्याय में बाईसवा सूत्र आता है उसके दो भाग भी करते हैं कुछ लोग तो 22 और 23 कह सकते हैं दूसरे अन्य में सातवें अध्याय के दूसरे अन्य में और वहां प्रकरण चल रहा है कि कौन एकदेशी है कौन सर्वदेशी है इन्हीं कौन अणु है और कौन महान है तो अणु का तो पीछे प्रकरण निकल चुका फिर महान का प्रकरण आया और उसमें सूत्र दिया विभवान महान आकाश विभवान महान आकाश इसको आप न्याय की प्रक्रिया में जरा बोलना कैसे बोलेंगे पंचावय में विभवात ये पंचमी है ध्यान रखना वो तो माँ आ रहा है ना श्री ना बोल दिया मैंने विभवान महान तो विभवात महान आकाश पंचावय में बोलो हम्म आकाश महान आकाश महान है ये प्रतिज्ञा हो गई और विभवात विभू होने से विभव होने से विभू और विभव एक ही अर्थ है स्वार्थ में अण कर लिया है अर्थात व्यापक होने से ये क्या हो गया हेतु तो। और उसके आगे ही सूत्र या इसी में जोड़ दें हम तथा चाहे आत्मा वैसा ही आत्मा है अर्थात जैसे विभू होने से आकाश महान है ऐसी आत्मा भी बिहू है और महान है हो गया ना सही सही हो गया देखो वो कह रहे हैं सही हो गया बिल्कुल आत्मा से ईश्वर का ही ये कैसे हुआ देखो बताएं क्या उलझन आई यहां कहा हम बह गए हमने कहा कि पर्वत अग्नि वाला है हेतु धूम होने से अच्छा आपने कभी सोचा ये पर्वत का उदाहरण ही क्यों लेते हैं बार बार इसलिए कि पर्वत थोड़ा ऊंचा होता है अब धुआं तो दिख जाएगा ऊपर को जाएगा अग्नि उसके पीछे छिपी भी रहती है नीचे की तरफ अग्नि को छिपाना है पहले अब मामला रास्ते में जा रहे हैं वहां अग्नि भी दिख रही है धुआं भी दिख रहा है तो क्या अनुमान लगाओगे वहां अग्नि को छिपाओ ना तो छिपाने के लिए कोई आवरण चाहिए नहीं तो पर्वत की चोटी आवरण हो गई <laughs> इसलिए पर्वत का उदाहरण देते हैं तो हमने कहा कि पर्वत अग्नि वाला है धुआं होने से अब दूसरे ने कहा कि अच्छा इससे यह अर्थ निकाला जाए कि सारे पर्वत धुएं वाले होते हैं सही है वाकई है क्यों क्यों नहीं है सही पर्वत वाले अरे पर्वत तो अग्नि वाला, धुआं पर्वत अग्नि वाला है धुआं होने से यानी कि धुआं होता है पर्वतों में पर्वत धुए वाले होते हैं विशेष पर्वत की बात कर रहा है पर्वत पर्वत ने उसमें के साथ नहीं, नहीं। हाँ तो ये समझ में आ गया ना कि ऐसे नहीं अर्थ निकलेगा हम नहीं निकलेगा और यहाँ यहाँ आपत्ति नहीं हो रही है कि विभु होने से महान है आकाश तथा जो आत्मा ऐसे ही आत्मा भी विभु है और महान है आकाश आत्मा को आत्मा को मिला दिया हाँ तो यहाँ मिला करके हमें कोई आपत्ति तो नहीं दिखाई दे रही है अब इन्होंने कहा था हा ठीक है बिल्कुल कि विभु है आत्मा और महान है लगा था ना सही तो वहां क्यों नहीं सही लग रहा है कि सारे पर्वत धुएं वाले हैं और इसलिए अग्नि है उनमें हैं देखो अनुमान प्रमाण में एक साध्य होता है एक साधन होता है अब साध्य है वहां क्या साध्य क्या है अग्नि और साधन क्या है, है? धुआं साध्य उसे कहते हैं जो जिसको सिद्ध करना है अभी और साधन उसे कहते हैं जो पहले से और पहले से सिद्ध है का मतलब उसको हमने यहां सिद्ध नहीं किया है उसको पहले से ही सिद्ध हम जान भी चुके हैं और यहां जो वर्णन किया गया है कि धूमत्वाद धूम वाला होने से इसे कहते हैं अनुवाद अनुवाद का मतलब पश्चात कथन पीछे हमने जान लिया है उसके लिए वह हमारा कोई ज्येय विषय नहीं है प्रतिपाद्य विषय नहीं है अभिधेय नहीं है हमारा यहां अभिधेय है अग्नि वाला होना अग्नि की विद्यमानता दिखानी है और यह पहले से सिद्ध है अब यहां पर भी देखें आप कि विभवत महान आकाश यहां विभवत्व को सिद्ध करना है या आकाश की महत्ता को सिद्ध करना है साध्य क्या है आकाश की महत्ता साध्य है उसका विभू होना साध्य नहीं है ये विभू होना उसका पहले से सिद्ध है वो जहां भी वर्णन आया हो उससे कोई तात्पर्य नहीं उसको हम सिद्ध मान करके चल रहे हैं उसका अनुवाद हो रहा है पुनः कथन और अनुवाद पहले सिद्ध बात का ही करेंगे जो प्रमाणों से सिद्ध है पहले से तो यहां उद्देश्य और अभिधेय है? अब अविधेय हमारा कितना है यहां पर जिसको जिस बात को बताने जा रहे हैं कि आकाश महान है और क्यों है महान तो उसमें सिद्ध जो पहले से है उस धर्म को बताया गया कि विभू होने से अब यहां आत्मा में आप ठीक ऐसे ही कि आत्मा भी ऐसा ही है तथा आत्मा अब तथा से हम कैसे बोलेंगे अब कि आत्मा महान है यहां भी आत्मा की महत्ता को सिद्ध करना है अब ठीक है और हेतु वही लगाएंगे अब विभू होने से यानी कि विभू को विभुत्व को सिद्ध नहीं करना है देखो देखो यहां जैसे हमने कहा है कि धुआं पर्वत अग्नि वाला है धुआं होने से अब जहां जहां हम धुएं को देखेंगे वहीं वहीं तो अग्नि का ज्ञान करेंगे यही तो होगा तो जहां जहां विभुत्व सिद्ध है पहले से वहां वहां हम महत्ता को लाएंगे यार यहां विभुत्व को सिद्ध नहीं करना है वो लोग क्या कहते हैं कि देखो न्याय वैशिष्टिक दर्शन आत्मा को विभू सिद्ध कर रहा है नहीं कर रहा है फिर वो, पहले से मान वो क्या सिद्ध कर रहा है आत्मा को महान विभू पहले से नहीं विभू और कहीं बताया गया है अब और कहीं विभू कौन से आत्मा को बताया गया आत्मा दोनों में घटता है परमात्मा में भी जीवात्मा में भी सपर्यगात ईशा वास्यम और उपनिषद भरे पड़े हैं यहाँ कौन से आत्मा की बात है वहाँ विभू सिद्ध है ना पहले से वो आत्मा महत परिमाण वाला है हेतु विभू होने से और विभु का है यहाँ अनुवाद वो पहले से सिद्ध है अब जीवात्मा कहा है पहले वो कहते हैं ये सिद्ध कर रहा है जीवात्मा को विभु वैश्विक दर्शनकार जीवात्मा को विभू कहा सिद्ध कर रहा है ये तो तो महान सिद्ध कर रहा है और महान सिद्ध किसको कर रहा है जो विभू है जिसको सब मान है। जिसका वर्णन के रूप में कर दिया गया है यानी कि वैक उसको विभू है ऐसा सिद्ध नहीं कर रहे इस तरह से हम अर्थों में उलझ जाते हैं और गलत पक्ष लेकर के सिद्धांत बना लेते हैं उदाहरण ले आए ना बिना प्रसिद्ध उदाहरण ले आए हाँ, व्यक्ति तो तो ऐसे, तो तो ऐसे ही यहाँ पर इस वाक्य को देख करके वो तुरंत ये कहते हैं देखो अनंतम आत्मा को अनंत बताया गया है अरे पहली बात तो यहाँ यहाँ अनंतम यह किसका विशेषण है ये चित्तम का है ये चित्तम है है हम्म। लिए और, और अनंतन अनंतन के भी भी दो होते हैं। एक तो होता है देश की दृष्टि से अनंत। यहां देखा हमने, यहां भी निकला, वो आगे भी निकला आगे भी निकला, कहीं इसकी सीमा समाप्ति ही नहीं है एक है काल की दृष्टि से हैं? समय की दृष्टि से समय की दृष्टि से आज भी है वो कल भी है पीछे भी था आगे भी रहेगा हाँ। तो जीवात्मा को अनंत जब बोलेंगे तो किस दृष्टि से बोलेंगे काल की दृष्टि से और परमात्मा को दोनों नहीं पूरा स्वरूप दोनों देश की दृष्टि से भी काल की दृष्टि से भी वो दोनों प्रकार से अनंत है जीवात्मा काल की दृष्टि से अनंत है लेकिन यहां तो चित्त को बताया जा रहा है और अब आगे प्रमाण देखें आप सीधे कि यत्र इदम उत्तम इस विषय में किसी अन्य का वाक्य व्यास जी उदृत कर रहे हैं कि ऐसा वाक्य मिलता है किसी ने कहा है कि तम अणुमात्र आत्मानुविद्य अस्मी तावत सम प्रजानीते तम अणुमात्र आत्मान तम आत्मान अणुमात्रम अनुविद्य यहां अणुमात्र किसके लिए आ रहा है अब जिन जो लोग लो पीछे वाला जो अर्थ है ना अनंतम जहां आत्मा करते हैं तो वो इसको फिर कैसे करेंगे यहां पर अब यहां क्या करते हैं वो यहां कहते हैं नहीं तम जो है ना ये वो चित्त के लिए आया हुआ है ये कि चित्त का प्रकरण चल रहा था पीछे और चित्त को यहां अणु कहा है और चित्त को आत्मा भी कहा है बुद्धो बातन निकालते हैं इससे कि चित्त को आत्मा भी कहा जाता है कि देखो ये पंक्ति आ रही है कि तम आत्मानम और चित्त को तो अणु मानते हैं वो चित्त को तो अणु मानेंगे और चित्त को कहते हैं कि आत्मा भी आत्मा भी आत्मा नाम से भी चित्त को कहा जाता कहा है।, है जो कि वास्तविकता ये नहीं है यहां तम अणुमात्र आत्मानद्य उस अवस्था में उस आत्मा को अणुमात्र जो उसका स्वरूप है ये स्वरूप बता रहे हैं या अणुमात्र का ज्ञान हो रहा है ऐसा नहीं जो स्वरूप है उसका अणु ऐसे आत्मा को अनुविद्य ज्ञान अब जीव कैसा अनुभव कर रहा है तो कहा अस्मि इति बस बस हूं इतना ही अनुभव है असमी इतम यानी यही अनुभव है अब इसके अतिरिक्त तो और कोई अनुभव नहीं है अपने होने का ज्ञान अस्मि इति एवं ताबत समिते सम्यक प्रकार से प्रकृष्ट रूप से जान रहा है उस काल में अब कुछ व्यक्ति यहां पर ऐसा भी कहते हैं कि जब आत्मा को अपना दर्शन हो गया ज्ञान हुआ है हो रहा है तो उस काल में ये भी पता लगेगा कि मैं शरीर में कहा हूं आत्मा का ज्ञान हो रहा है नहीं जैसे आपसे पूछे आप, आप कहा बैठे हैं तो क्या पता नहीं हम कमरे में हैं, कमरे के किस भाग में हैं, किस कोने में है सब पता है ठीक है ये पता कब लगा आपको केवल अपने को जानते हुए या साथ में कमरे को भी जानते हुए साथ में कमरे को जानते हुए <laughs> और यहां क्या है केवल अपने जान अस्मिता मात्र ये ये जो ज्योतिषमती जो नाम है प्रवृत्ति का ये कैसी है अस्मिता मात्र. अस्मिता मात्र अगर आत्मा को अपने साथ साथ अपने आसपास का भी ज्ञान हुआ कि मैं कहा बैठा हूं शरीर में कहा हूं तो शरीर का ज्ञान चाहिए शरीर के स्थानों का ज्ञान भी होगा तो यहाँ एकाग्र वृत्ति रहेगी फिर ये वो अवस्था ही नहीं रहेगी तो ये भी एक सिद्धांत है कि जिस क्षण आत्मा अपना दर्शन करता है उस क्षण आत्मा कहाँ है इसका बोध नहीं होता है गुरु जी ऐसी मैंने सावधान करते हुए कई बार इस अनुभव किया है कि कमरे में बैठे हैं या न किनारे बैठे हैं वगैरह वगैरह थोड़ी देर के लिए आई कुछ मिनटों में हाँ लेकिन कुछ नहीं पता रहेंगे कहा न समय का बोध रहेगा ना स्थान का बोध रहेगा ना अपना शरीर का बोध रहेगा कुछ भी नहीं रहेगा केवल उसी ज्ञान में व्यक्ति खो जाएगा उस काल में और ये अवस्था भौतिक भोगों के समय भी होती है जो हम सांसारिक विषय का उपभोग करते हैं वहां भी ये अवस्थाएं आती हैं ऐसी वहां हम निरीक्षण नहीं करते उसका सूक्ष्मता से तो वहां भी हम खो जाते हैं बिल्कुल। जो, जो भी सुख एकाग्रता से, से ही होती है एकाग्रता से ही होती है जैसे हम खीर वगैरह कुछ खाए ना तो उसका मिठास उसका स्वाद तभी आनंद आएगा वही पर हम केंद्रित रहेंगे कहीं और ध्यान होगा तो नहीं हो पाती तो जो सुख रोलता है वो काग्रता का फल है ना किग्रता का ऐसे हो सकता है जैसे एक व्यक्ति पर्वत पे चढ़ रहा है और काफी ऊंचाई तो तो जिस पर समय पर्वत पर चढ़ा व्यक्ति नीचे को देखेगा उस समय नीचे का ही जान होगा उस काल में नहीं जिस समय चढ़ गया चढ़ गया अब देख रहा है नीचे को अब अब ज्ञान किसका हो रहा है तो आपने हमारा जी हमारा जय कौन है नीचे का स्थान अपने आप को भी जानता है कि मैं स्थित एक तुँ। एक क्षण में दोनों बातें नहीं होंगी ये तुमने कह तो दिया घटा नहीं पाओगे इसको क्योंकि ज्ञान हमारा जय जो होता है वो जय एक ही बनता है एक काल में दो दो नहीं बनते नीचे को देख रहा है तो नीचे को वो ठीक है कि ऊपर मैं हूं ये स्मृति में है उसके नीचे को देख रहा है ये प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया अब प्रत्यक्ष ज्ञान ये भी स्मृति में पहुंचेगा जितना जितना अनुभव उतना उतना स्मृति में अब स्मृति में दोनों ज्ञानों को मिला लेता है वो तुरंत स्मृति उस में, उस काल में। दोनों ज्ञानों को मिला लेगा तो ऐसा लगता है कि हमने दोनों ज्ञान एक साथ प्राप्त कर ली होंगे क्रम से ही तो यहाँ क्रम भंग नहीं होना यहाँ अस्मिता मात्र की स्थिति है तो अस्मिता मात्र ही होनी है उस काल में ऐसे मन के विषय में नहीं, नहीं होता तो एक ही ज्ञान है लेकिन हमें लगता है कि हम दो, दो काम कर रहे हैं मतलब एक भी रहे हैं और खा भी रहे हैं। इसमें यह विरोध नहीं है कि जीवात्मा को अपना ज्ञान नहीं हो पाएगा मैं शरीर में कहा हूं वो ज्ञान भी होगा लेकिन उस काल में वही जी रहेगा उसका और उसी को जानने के लिए वो एकाग्रता लाएगा क्योंकि ऐसा भी होता है कि धारणा ध्यान समाधि जिसको संयम शब्द से कहा है और तीसरा पात भरा हुआ है इसे वहां साधक को चुनाव करने की स्वतंत्रता है आपको जानना क्या है हाँ जानना क्या है? जे जे पहले चुनते हैं हम हाँ। और वहां धारणा ध्यान समाधि तीनों का प्रयोग करते हैं तो यहाँ भी यदि हमने जय पहले बना लिया कि मुझे आज ये जानना है कि मैं शरीर में कहा हूँ अब हमारी जो आगे की प्रगति है वो उसी दिशा की ओर होगी अब जहां है वहां होगा वो जहां है उस स्थान का करना है हमें तो स्थान का होगा अपना करना है तो स्थान का नहीं होगा वो अलग विषय बन जाएगा फिर ये आत्मा नहीं जान पाएगा तो संप्रज्ञा समाधि ये तो फिर शाब्दिक बातें रह जाएंगी सारी है। ये है ये, ये, ये तो सब और तो अपने आप को जान नहीं पाता है ये तो फिर प्रमत् प्रलाप कहलाएंगे ना सारे ये ये जो हम तो तो तो गए कही हुई बातें हैं यू ही काल्पनिक रच कलना कर रखी है ऋषियों ने की ऐसा ऐसा साक्षात्कार होता है होता तो है नहीं बिल्कुल भी तो ऐसा नहीं और इसीलिए पीछे जो आया था पिछले सूत्र का भाष्य वहाँ ये भी कहा था कि हम उससे इन बातों में श्रद्धा करने के लिए इन बातों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए हम उससे नीचे के कुछ और प्रत्यक्ष भी कर लें, उससे हमारे फिर आगे, आगे का विश्वास अधिक दृढ़ होता चला जाएगा और फिर एक और बात बताऊंगा आपके लिए कि हम कुछ देर के लिए मान लें कि हमें अपना साक्षात्कार कभी नहीं होता बिल्कुल मिथ्या है ये तो परमात्मा का होता है ये तो बहुत दूर की बात हो गई है ठीक है ना और नहीं होता तो जो अपवर्ग है मोक्ष मुक्ति वो भी नहीं है ये भी झूठ है अब ये सब झूठ होते चले जाएंगे ये क्योंकि हमारे पीछे का जो है हमारा आधार ही दूसरा हो गया आप. अब ये सारे झूठ हो गए तो इसका अर्थ अब दूसरा क्या निकलेगा कि हम सदा से बंधन में हैं मुक्ति होती ही नहीं मुक्ति नहीं होती तो मुक्त कभी हम पीछे हुए ही नहीं और नहीं हुए तो सदा से बंधन में है अब सदा से बंधन में है तो ये शास्त्र पढ़कर के हम क्या चाह रहे हैं अब जो सदा से बंधन में चले आए हैं उसको तोड़ना चाह रहे हैं नियम को वो तो कभी टूटेगा नहीं सदा से बंधन अनादि बंधन तो अनंत ही बनेगा फिर वो शांत तो बनेगा नहीं एक किनारे की नदी होती नहीं कि एक किनारा तो मिला नहीं हमें दूसरा किनारा ढूंढ रहे हैं उसका नहीं मिलेगा दूसरा भी <laughs> अगर एक किनारा नहीं है क्योंकि दृष्टान्त ऐसा मिलता नहीं कहीं भी ऐसी नदी आपने देखी इसके दोनों किनारे ना हों, एक किनारे की लेकिन दृष्टांत यही देंगे करें क्या आप यहां तो ये यह दिखाना चाह रहे हैं कि नदी एक किनारे की नहीं होती होती तो मिलती ना <laughs> अब यहां हमने क्या किया है हमने उल्टा तो किया कि एक किनारा तो मान लिया हम नदी का और एक किनारा कह रहे हैं नहीं कि वो नहीं है अर्थात बंधन की समाप्ति तो मान रहे हैं हम लेकिन पीछे हम बंधन को अनादिकाल से मान रहे हैं वहां किनारा नहीं मान रहे कि हम मुक्ति से आए हैं बंधन भी प्रारंभ हुआ है तो दृष्टांत देते हैं कि जैसे एक किनारे की नदी नहीं होती यहां भी एक किनारे का बंधन नहीं होगा तो इसका स्पष्ट है कि हम पहले भी मुक्त हुए हैं और हुए हैं तो आत्म साक्षात्कार ईश्वर साक्षात्कार ये सारे हुए हैं ये सिद्ध है और सबके साथ ऐसा ही होगा का जो कचोटने की जो जिज्ञासा है जो लगन है जो प्रयत्न स्वयं सिद्ध कर रहा है कि हम कभी मुक्त थे तभी जिज्ञास तो होगी रोही भी जो है नहीं उसकी कल्पना नहीं होगी और फिर कुछ लोग ये कहते हैं ठीक है भाई आप हो गए मुक्त हम तो कभी नहीं हुए ऐसा भी कहते हैं बहुत से हाँ। नहीं नहीं हम तो हमें हमें लगता कभी हुए तो फिर फिर वही समस्या कि आप क्या सदा से बंधन में है फिर फिर वही बात आएगी एक जीवात्मा सदा से बंधन में और जीवात्मा कभी बंधन में कभी मुक्ति में यह भी सही नहीं है सब के नियम सबके साथ एक जैसा नियम चलिए तो तम अणुमात्र आत्मा नुविद्य अस्मीव ताबत सम्प्रजानीते ऐसा उसको बोध होता है अब यहां अंतम बताया जो सूत्र में शब्द आए हुए थे उनको घटा रहे हैं कि ऐसा द्वी विशो का जो विशो है एशा यह द्वई दो प्रकार की है द्वई द्विशब्द है ना द्वई कैसे बनेगा अवयव अर्थ में हम तय प्रत्यय करते हैं और उसके स्थान पर अयच आदेश भी करते हैं तो द्वई या त्रय या चतुष्टय चतुष्टय में तयप भी रहा और यहाँ आया आदेश हो गया तो स्त्रीलिंग में द्वयी टिड्डाण दघने मात्रच, तयप आ गया ना उसमें स्त्रीलिंग में नीप हो जाएगा तो दो अवयव वाली दो प्रकार की विषों का होती है अब उसके नाम ही तो गिनाएंगे दो प्रकार कौन कौन से हैं आप भले ही पर डैश लगा लो उसके आगे क्योंकि ये ये पंक्ति बड़ा उलझन डालती है अनेक व्यक्ति व्याख्याकार भी टीकाकार भी ये मान मान लेते हैं कि यह विशो का अलग है ज्योतिषमती अलग है और बड़ी उलझन है इतनी उलझन इस सूत्र के भाष्य में इस पंक्ति में हो जाती है कि संगति नहीं लगाते लेकिन हम एक तरफ से क्रम से शब्दों का अर्थ करते चलेंगे तो बड़ी सरलता से संगति लग जाएगी ऐशा हो गया यह किसका विशेषण विशो का का ये जो विश्व का है जिसका वर्णन हमने अभी किया तो वर्णन किस किस का किया है बताइए आप एक विषयवती विश्य। का एक अस्मिता मात्र का तो दोनों विश्व का हो गई हो गई ना नहीं तो ऐशा क्यों कहते एक वचन क्यों बोलते ये बोलते एते ऐशा एते एताह एते बोलते ना ऐसा बोला है एक वचन तो ऐशा विशो का अब रहित अवस्था अस्मिता मात्र में भी और हृदय पुंडरीक में बुद्धि संबित होते समय भी शोक रहित अवस्था यहां भी है वह अलग बात है रहित अवस्था के इस तरह अलग अलग हो जाएंगे तो इस तरह से ये दोनों विशोका हैं। अब उनके नाम के ना दिए पहली है विषयवती ये पीछे आ चुकी हृदय पुंडरीक में जो धारणा करेंगे वहां पर और दूसरी अस्मिता मात्राच और अस्मिता मात्रा चाह लगा दिया ना दोनों गिन दिए ये गिनिए हो गई और दोनों को कह दिया प्रवृत्ति शब्द से अब आप बोलेंगे कि विषो का दो प्रकार की होती है विषयवती प्रवृत्ति अस्मिता मात्र प्रवृत्ति ठीक है अच्छा अब अगला शब्द क्या है ज्योतिषमति अब ये जो ऐशा शब्द था एशा विशो का ऐसा विशो का ज्योतिष का है कौन सी दो प्रकार की ये ज्योतिषमति होती है ऐसे वाक्य पूरा हुआ इसलिए जो आपने पहले कहा था ना क्योंकि ये वाक्यों के अर्थ करते समय हमें सबसे अधिक सहायता मिलती है मीमांसा दर्शन से कि वाक्यों की संगति कैसे लगाया करते हैं इसलिए उसका नाम ही है वाक्यार्थ मीमांसा है ये तो ऐसा द्वयि विषो का अब इससे यह सिद्ध हुआ कि यह जो विषयवती प्रवृत्ति है और अस्मिता मात्र प्रवृत्ति ये विषयों का भी है और ज्योतिषमती भी है अर्थात विशो का ज्योतिषमती का अब बन गया ये विशेषण तो विशेषण बन गया तो इस तरह से विश्व का का धर्म दोनों में आएगा विषयवती में भी और अस्मिता मात्र में भी तो इस प्रकार से यानी ज्योतिषमति दोनों है ये जो हृदय पुंडरीक में धारणा की गई है वहां ज्योतिषमति इसलिए कि वहां चित्त के ज्ञानात्मक जो पक्ष है उसका ज्ञान ग्रहण करने की जो सामर्थ्य है उसकी उसका प्रकाश उसका ज्ञान वो ज्योतिष ज्योतिष ज्ञान को बोलते ही है और यहां अस्मिता आत्मा का ज्ञान जो ये का जो विशोका है ज्योतिषमती का विशोका तो वो तो दो दो दो दो ही कह के आ गया ना दोनों प्रवृत्तियां तो आ गई कि ये जो दो दो प्रकार की विशोका है वो दो प्रकार की कौन कौन सी है कि विषयवती और अस्मिता मात्र इन्हीं मतलब का नाम ज्योतिषमती है और ऐसा ही महर्षिदान ने अर्थ तो किया ज्योतिषमती जो है विश्व का विशेषण विश्व का विशेषण विशो का ज्योतिषमती वैसे ऐसा होता है विशेषण विशेष में हम घुमा भी सकते हैं उसके लिए जिसको हम प्रमुखता दे रहे हैं वो विशेष बन जाता है और जिसको सामान्य रूप में ले रहे हैं वो विशेषण बन जाता है ज्योतिषमती प्रवृत्ति हाँ ज्योतिषमती प्रवृत्ति कहते हैं इनके लिए दोनों को यानी कि विशो का प्रवृत्ति भी कह सकते हैं इनको और ज्योतिषमती प्रवृत्ति भी कह सकते हैं तो ऐसा द्वय विशो का ज्योतिषमती ये दो प्रकार के विषयों का ज्योतिष्मी होती है तो इसमें जैसे जो, जो तो इसीलिए इस जहाँ शोक की पूरी समाप्ति होगी वो अस्मिता मात्र है, पीछे वालों में जो है उतना आनंद नहीं आएगा नहीं। क्योंकि विशोका का अर्थ केवल शोक को रहित होना इतना ही नहीं उससे थोड़ा और आगे बढ़ो कि आनंद भी आए ना फिर जैसे किसी किसी की कोई शांत स्थिति है बैठा है आराम से कोई विक्षोभ नहीं है कोई दुख नहीं है कोई कष्ट नहीं है लेकिन उससे कहें कि आप तो बड़ा सुख का अनुभव कर रहे हो कहेंगे सुख का अनुभव कौन सा कर रहा हूं मैं? अरे आराम से बैठा हूं बस और एक ऐसा होता है हंस रहे हैं बड़ा आनंद आ रहा है एक वो स्थिति है तो शांत दोनों थे शोक वहां भी नहीं था जो चुपचाप बैठा है कोई चिंतन कुछ नहीं कोई चिंता नहीं और शोक वहां भी नहीं है जो खिलखिला के हंस रहा है लेकिन स्तर में अंतर आ गया ना आनंद के तो ये अंतर है यहां इस प्रकार से अब देखो यहां अंत में जो वाक्य आ रहा है कि याया अब यया तो आएगा अगर ये ज्योतिषमती और विश्व का पृथक पृथक होते तो उस अवस्था में यया नहीं आता याभ्याम आता क्योंकि दो प्रवृत्तियां बन जाती है ना फिर ये लेकिन यहां सूत्रकार और भाष्यकार एक ही मान रहे हैं इनको भाग हैं उसके दो जो है अवान्तर भाग है अवान्तर भेद है लेकिन दोनों मिलाकर के ज्योतिषमति प्रवृत्ति तो कहीं प्रश्न आए कोई पूछे कि ज्योतिषमति प्रवृत्ति क्या होती है तो हम विषयवती और अस्मिता मान ये दो भाग कर लेंगे फिर उसके ये दोनों ज्योतिषमति हैं तो यया जिसके द्वारा हाँ प्रवृत्ति तो बोलेंगे जिसके द्वारा योगिनश योगी का चित्त ये यो योगी की बात हो रही है सारी योगिन स्थिति पदम लगते स्थिति पद को स्थिरता को, को प्राप्त कर लेता है इसमें तो तो जैसे चित्त चित्त परिकर्म दे रहे हैं अभी हुआ तो नहीं।, नहीं चित्त के परिक्रम किसके लिए है स्थिति निबंधनी स्थिति को बांधने के लिए करने के लिए जब साधन कोई चित्त को स्थिर करने के लिए है और साधन हमने अपनाया तो चित्त स्थिर होगा या अस्थिर तो बाद में होगा ये बाद शब्द कहां से ले आए अपना हाँ हाँ तो अपनाएंगे तो अपना तो रहे तो अपना रहे हैं तो सारे सूत्र पढ़ते पढ़ लेंगे सारे उपाय कर लेंगे तब जाके चित्त स्थिर होगा कि रोटी तो कल खाई थी आज तृप्ति का अनुभव हो रहा है पानी कल पिया था लेकिन प्यास बुझी नहीं थी आज लगा कि हाँ, अब थोड़ी सी प्यास बुझी है ये जो योगी, तो योगी।, हाँ, योगी इसलिए है कि योग के साधनों को अपना रहा है वो इसलिए योगी योग के साधन ही है सारे ये चित्त को स्थिर करना ये योग के साधन ही है एकाग्रता लाना क्योंकि एकाग्रता को योग में ले ही लिया है योग दो पक्षों माना है ना एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था दोनों में योग को माना गया है तो ये सूत्र आज यहां समाप्त हुआ कल से हम 37वां सूत्र लेंगे आगे प्रणव ध्वनि